उत्तर दीप दीपमाला भक्ति उपासना जिज्ञासा भगवान का अनन्य भक्त होने में बाधा क्या है समाधान चाहे व्यक्ति ज्ञान मार्ग में जाए अथवा भक्ति मार्ग में चाहे कर्म योग का अनुष्ठान करने का प्रयास करे सब जगह मुख्य बाधक तो कामना ही है यह कामना ही भगवान के प्रति अनन्य नहीं होने देती न ज्ञान में प्रतिष्ठित होने देती है न भक्त बनने देती है और न कर्मयोगी माया जगत में व्यक्ति को कभी निश्चिंत नहीं होने देती एक न एक समस्या इसके जीवन में रखेगी चाहे गरीबी की समस्या हो चाहे स्वास्थ्य की या यश की कोई न कोई समस्या आ ही जाती है कोई समस्या बाहर की होती है तो कोई मन की समस्या ग्रस्त व्यक्ति की साधना में समस्या निवृत्ति की कामना निमित्त बन जाती है यह कामना जब तक रहेगी तब तक वह शुद्ध भाव से अनन्यता से साधना नहीं कर सकता यदि कहो कि समस्या रहने पर साधक क्या करे, तो इसका उपाय है कि उस समस्या को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो तुम क्यों चाहते हो कि भगवान उसे दूर कर दे तुम्हारा हित भगवान अधिक जानते हैं या तुम तुम तो हमेशा अपना मन भगवान के ऊपर लादना चाहते हो भगवान ऐसा कर दे वैसा कर दे तुमने तो भगवान को नौकर ही बना दिया जो अनन्य भक्त होता है वह सब कुछ सह लेता है भगवान से कुछ भी नहीं मांगता वह केवल भगवान के लिए ही भजन करता है उन्हीं को चाहता है ऐसे भक्त की जिम्मेदारी भगवान को लेनी पड़ती है जिज्ञासा वेदांत अध्ययन करने के बाद भी मेरे मन में ऐसी वृत्ति बार बार उठती है कि मुझे सगुण ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए क्या ऐसा करना उचित होगा समाधान भक्ति करने में तो किसी प्रकार का दोष नहीं है आप सगुण की भक्ति करेंगे तो भी आपका परमेश्वर तो समर्थ है वह अपने निर्गुण स्वरूप का ज्ञान करा देगा भक्त्या माम अभिजानती यावान यश्चासास्म तत्वतः गीता बिना भक्ति के आप भगवान के यथार्थ स्वरूप को समझ नहीं सकते भक्ति करने से ज्ञान प्राप्ति के प्रतिबंध बहुत जल्दी क्षीण हो जाते हैं अद्वैत सिद्धि के रचनाकार मधुसूदन सरस्वी जी अपने समय के वेदांत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे भगवान की कृपा से एक बार एक अवधूत ज्ञानी महात्मा उनके पास पहुंच गए उनसे कहा मेरे प्रश्न का सच्चा जवाब दे सकते हो उन्होंने कहा पूछिए महात्मा ने कहा शास्त्रार्थ में जब तुम्हारा पक्ष कमज़ोर होता है तो मन में कुछ ग्लानी होती है या नहीं कहा होती है फिर उन्होंने पूछा जब तुम्हारा पक्ष उत्कर्ष को प्राप्त होता है तो मन में प्रसन्नता होती है या नहीं कहा होती है तब महात्मा ने कहा पुस्तक में तो तुमने अद्वैत सिद्ध कर दिया पर तुम्हारे जीवन में अद्वैत कहाँ सिद्ध हुआ यदि हो जाता तो मन में हर्ष और शोक नहीं होते तब मधुसूजन जी ने महात्मा से कोई उपाय बताने के लिए प्रार्थना की उन्होंने कहा तुम्हारा विद्या अहंकार ही ज्ञान में प्रतिबंध है, यह उपासना से ही दूर होगा फिर उन्होंने कृष्ण उपासना की एक विधि उन्हें समझा दी उस विधि से उपासना करने पर उनका प्रतिबंध नष्ट होकर अपरोक्ष साक्षात्कार हो गया मेरा तात्पर यही है कि अहमता का नाश करने में सगुण उपासना का बहुत बड़ा उपयोग है